भगवत गीता दो गीता अध्याय का सार श्लोक संख्या से आगे संस्था आचार्य के द्वारा ज्ञानशलाक चक्षुर श्री नरे कृष्ण कृष्ण हरे राम आरे राम आरे राम आरे राम हरे हरे भगवदगीता से हम जन्म और मृत्यु पे ही चर्चा कर रहे हैं अविनाशी तद्विदि ये न नर्विदेना कश्चित कर सब में भगवान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शरीर है उसको कोई बचा नहीं सकता और आत्मा को कोई मार नहीं सकता बताते छह प्रकार के विकार से पास होता है एक आत्मा अपने शरीर के विकास है जन्म बड़ा होना थोड़ी देर रहना उत्पत्ति करना और जर्जरित होना बुरा होना मतलब जर्जरित होना मर जाना ये छह प्रकार के विकार सब सब जगह पे दिखते हैं आत्मा में ये छह प्रकार के विकार नहीं होते अभी आज जन्म हुआ इसका पहला विकार शुरू हुआ <laughs> अभी तो नाम भी नहीं रखा है क्या नाम टेम्पररी क्या नाम रखा ना? छोटी छोटी का जन्म हुआ और चित्रा ने चित्रा ने चौथा विकार दिया संतान उत्पत्ति की वो यहाँ पे आई तब छोटी थी पेट में थी उसका भी जन्म हुआ अभी बड़ी हुई अभी संतान उत्पत्ति हुई भी भी फिर बुरी भी होगी आगे जाके तो आप हरेक जीव में देखिए गाय हो मनुष्य हो कुत्ता हो बिल्ली हो सभी जीव में छह प्रकार के विकार होते हैं। इन विकारों के कारण आप कितना भी प्रयास करें उसको रोकने का वो नहीं रुकेगा शरीर को कितना भी प्रयास करे बचाने का नहीं बचने वाला है और जैसे वो मरेगा ऐसे पास वापस जन्म भी वही आत्मा दूसरा शरीर भी प्राप्त करेगा जिसको पुनर्जन्म कहते हैं तो ये अभी जो छोटी का जन्म हुआ है तो वो आत्मा इसके पहले कोई और शरीर में थी वहां से अभी ये शरीर में स्थानांतरण हुआ है उसको बोलते हैं देहांतर या पुनर्जन्म ध्रुव खबर पुनर्जन्म अभी हमको पता नहीं है कि आत्मा कौन से शरीर में थी वो हमारा ज्ञान लेकिन वो आत्मा थी दूसरे शरीर शरीर में में अभी ये ये वाले गाय गाय के के आ गई बाद मनुष्य गाय के बाद तो मनुष्य का शरीर मिलेगा और फिर मनुष्य के बाद पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा जब उनको आप इस प्रकार से कत्ल कर देते हैं तो उनका जो एक आ, स्वाभाविक क्या बोलते हैं प्रोग्रेस है उत्क्रांति है वो रुक जाती है क्योंकि वो गाय के शरीर में रहने को इतने साल रहना था उसका लिखा हुआ था हाँ मान लो मान लो जितना भी है, था तो वो काट दिया तो भी नेक्स्ट वापस वही शरीर उसको प्राप्त होगा उसका क्या होगा जब स्थिति उसका तो उसको तो कुछ हुआ नहीं ना उसको तो कर्म फल से 20 साल रहना था मान लो तो भी दो साल में खत्म हो गया तो बाकी अठारह साल आके रह उसमें देंगे पर मृत्यु जन्म दो डबल कष्ट हो गया तो वो जो उसको कष्ट हुआ उसका जो रिजल्ट है वो, वो उसको मिला तो उसको उसके सामने वाले को और ज्यादा कष्ट होगा ऐसे <laughs> इसीलिए तो सामने रिजल्ट मिला ना कि आप नेचुरल प्रोग्रेशन को रहे हो तो इसलिए पाप लगेगा एक पाप लगेगा कि भगवान की जो स्वाभाविक योजना है उसको उसको तो उसको आपने नहीं माना, उसको तोड़ा। तो और दूसरा की आत्मा को जो समस्या हुई जगह तो दुखाले दुखालय शाश्वत में है लेकिन इसको उसके कारण उसको समस्या हुई इसलिए आपका कार्य था तो उसका फल आपको मिलना चाहिए तो दा तो। और फिर रिवार्ड मिलेगा उसको कि वो जब मनुष्य बनेगी तो आप पशु बनेंगे और आपको काटेगी तो उसको पाप नहीं लगेगा तो गाय पापने लगे लगेगी गहना कर्मण गति ही ऐसा नहीं है सभी मनुष्य जो गाय को मारते वो पिछले जन्म में गाय थे इसलिए अभी मार रहे नहीं, कुछ बने पर... उसको नहीं लगेगा वो अपना कर्म जलाए मजबूरी में मारेगा में मारेगा जो भी है जैसे किसी का दस दिन बाकी था तो दस दिन पैदा होकर मर जाती है तो ये है कर्म की गति जो हमको अलग अलग शरीर दिलवाती है कर्मात्मक न शरीर बंध जैसे मतलब कोई मनुष्य होता है वो आत्महत्या कर लेता है तो पेट योने में जाता है तब तो तो उसको मतलब उसकी उम्र बाकी है मनुष्य पे पशु वाले नियम नहीं लगते हैं मनुष्य जीवन में क्योंकि आपके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है इसलिए आप नए कर्म बनाते हैं तो भूत बनेगा ना भूत बनेगा कुछ भी आप मनुष्य में ऐसा नहीं कह सकते बी मार दिया तो उसको वापस मनुष्य का जन्म मिलेगा उसके कर्म का जो सिद्धांत है उसका जो भी बना हुआ है मरने के समय उसके अनुसार दूसरा शरीर मिलेगा भले दूसरे जो भी है वो कर्म तो का जो पोटला है उसके अनुसार मिलेगा जो जो ज्यादा ज्यादा फैक्टर्स मैच हो रहे हैं उस हिसाब से लेकिन पशु शरीर में ऐसा नहीं है कि कर्म का जो पोटला है उसके हिसाब तो बढ़ेगा वो एक के बाद एक के बाद एक ऊपर आते हैं या तो गाय बंदर या शेर चार और ही तीन, तीन में से एक में से गाय बंदर और शेर तीन है तो उसमें से गाय बंदर शेर और मनुष्य मनुष्य से भी मनुष्य आते हैं ये चौथा <laughs> तो यहाँ पे जब ये कोई योनि में में पहुँचते हैं तो वहाँ से फिर नेक्स्ट मनुष्य का जन्म प्राप्त भक्त का दर्शन कुत्ते ने महाप्रसाद खा लिया तो भी ये शॉर्टकट होते है कभी नहीं। नहीं। कितने भी कुत्ते ने तो बहुत बढ़िया है उसका बहुत सौभाग्य है वो ऐसे इस जिस प्रकार जिस के पुण्य कर्म, कर्म रहे हैं उसके इतने पुण्य कर्म रहे हैं कुछ ना कुछ स्वीकृतियाँ रही है कि जिसके कारण उनको भक्तों का संग मिल रहा है प्रसाद मिल रहा है भक्तों की चरण रज मिल रही है मिलती चरण लात मार कोई लात मारने से पहले थोड़ा सोचो नेक्स्ट टाइम वो लात का मनुष्य बन के आएगा इधर ही तो ऐसे कर्म का सिद्धांत है उसके अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त होते रहते हैं कर्मात्मा कम नहीं है ना शरीर बन तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार शरीर बदलता रहता है आत्मा कर्म कर के सिद्धांत के अनुसार नहीं बदलती है। आत्मा आत्मा ही है। वो हमेशा जीवित रहती है उसको कोई खत्म नहीं तो करता। कष्ट कष्ट होता होता है होता है। किसको? उसको? किसको? उसको। आत्मा आत्मा तो कष्ट तो होता ही है आनंद भी होता है और दुख भी होता है, जीव है जो जीवन है जो चेतना है चेतना का लक्षण है कि वो सुख और दुख अनुभव कर सकती अनुभव है अनुभव चेतना का लक्षण है आत्मा ही तो शरीर को चलाती है आत्मा ही शरीर शरीर को को चलाती है आत्मा और परमात्मा दोनों चलाते हैं तो फिर मतलब आत्मा तो परमात्मा तो, तो उनको बताते है आत्मा को और आत्मा शरीर ठीक है आत्मा शरीर चलाती है तो आप जो रोटी खाते हो वो कैसे फसती है आपको पता है तो फिर कैसे आप चला रहे हैं नहीं मतलब मेरे परमात्मा आत्मा को बता फिर आत्मा को फिर ही ही। मुझे नहीं छूट तो बहुत है <sh Musik> छूट तो पूरी है लेकिन मेंस परमात्मा करते है आप मास्टर की तरह बैठे हो शरीर में जैसे जैसे एक राजा होता है या एक मालिक होता है तो सब काम तो नौकरी करते हैं सही सब काम तो नौकरी करते हैं। पूरा जो मालिक का खेती या जो भी कुछ है सब नौकरी करते हैं मालिक तो बैठा रहता है सुख दुख अनुभव करता है सही? अभी लेबर है सब तो आपका गेहूं बिगड़ गया तो दुख किसको होगा लेबर को नहीं होगा ना नहीं कर तो सब लेबर रहे हैं। इतनी <laughs> लेबर को तो और यदि ज्यादा मिल गया तो किसको मिलेगा तो सुख और किसको मिला मालिक को मालिक आपको तो हम अभी मालिक बने बैठे वास्तव में मालिक है भगवान लेकिन हमने भगवान को नौकर बना दिया ऐसा सोच करके कि यह हमारे लिए सब कुछ कर नौकर सब भगवान की तरह तरफ हम सब भगवान मान रहे अपने आप को तो इसलिए उसकी जो जिम्मेदारी है जो भी कार्य हो रहा है उसकी सुख और दुख वो हमको भोगना पड़ता है तो भगवान सब कुछ चलाते सब व्यवस्था करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार लेकिन भगवान में और लेबर में एक बड़ा अंतर है बहुत बड़ा अंतर है इसलिए हम भगवान को लेबर नहीं कह सकते यहाँ पे ये मालिक का शरीर भी भगवान ने हमको दिया है और हमको याद भी वही दिलाते क्या करना है क्या नहीं करना इच्छाएं भी वही दिलाते सब कुछ वही कराते हैं। हमारी तो इच्छा है की हमको भोग करना है भगवान उस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन देते हैं प्रकृति के माध्यम से मैं अध्यक्ष प्रकृति सुयते सचरा धरम से आत्मा इच्छात्मा की है, वो करने व्यवस्था कौन करता है प्रकृति भगवान प्रकृति के माध्यम से सब व्यवस्था तो फिर, तो फिर आत्मा को हाँ जैसे इसमें गेहूं उगे कम उग गए फसल फेल हो गई तो किसको लगेगा मालिक है उसको लगेगा ना तो उसी प्रकार से आत्मा की क्योंकि इच्छा है उसके कारण सब हो रहा है प्रकृति उसके कारण ये सब काम कर रही है प्रकृति व्यवस्थापक है भगवान प्रकृति के माध्यम से व्यवस्था करा रहे माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम इसलिए उसका जो रिजल्ट है सुख और दुख वो आत्मा को ही भोगना पड़ता है कार्य कारण कर्तृत्व हेतु हेतु प्रकृति रुच्यते जो सब काम चल रहा है उसका जो हेतु है यहाँ क्या बोलते हैं उसका जो कारण है या जो कर रहा है वो वो है प्रकृति कारक सब कुछ करने वाली प्रकृति है भगवान प्रकृति के माध्यम से सब कुछ कर रहे हैं कार्याण हेतु प्रकृति रुच्य थे पुरुष सुख दुख नाम भोगत हेतु लेकिन जो सुख और दुख भोग कर रहे हैं कौन पुरुष यानी कि हम आत्मा है तो उस का जो हेतु है, है उस वो उसका कारण कौन है वो सुख दुख भोग करने वाला जो कारण है वो आत्मा स्वयं है उसके भोग करने की इच्छा तो हाँ उसकी जो भोग करने की इच्छा है उसके कारण उसको वो सुख और दुख लेना पड़ रहा है वो स्वयं नहीं कर रहा है कुछ भी तो भी उसको लेना पड़ रहा है क्योंकि उसके संकल्प उसके भोग करने के संकल्प के कारण तो सब कुछ हो रहा है समझ में क्योंकि उसको भोग करना इसलिए बाकी सब हो गया। मेरी है, तो की था हमारी था। वो भोग भोग करने का जो संकल्प है आत्मा का वो संकल्प के कारण उसको सुख और दुख भोगना पड़ते हैं क्योंकि उसके पास जो भी रिजल्ट आता है वो उसी का है इसलिए बताते हैं छठे अध्याय में पांचवे अध्याय में पांचवे अध्याय की शुरुआत में नहीं असंकल्प नहीं असंस्त संकल्प योगी भवती कश्चन कि ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति भौतिक जगत को भोग करने का संकल्प त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता चाहे वो भक्ति योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो चाहे ध्यानी योगी हो राष्ट्रांग योगी हो कोई भी हो भौतिक जगत को भोग करने के संकल्प को त्याग बिना वो योगी नहीं बन सकता है तब तक उसको क्या बोलेंगे योगी की जगह भोगी भोगी क्योंकि भोग करने का भोगी और योगी में अंतर है भव और यह का <laughs> नहीं संकल्प का अंतर है संकल्प क्या है उसका संकल्प है कि मुझे भौतिक जगत को भोग करना है योगी का संकल्प है मुझे भौतिक जगत को त्याग करना है या भौतिक जगत को भोग नहीं करना है दोनों भौतिक जगत को भोग कर रहे हो सकते हैं भाँ भाँ, एक, एक भाँ। का संकल्प तो है कि भौतिक जगत से छूटना है अभी तो भोग करना पड़ रहा है लेकिन इससे छूटना इसलिए उसको योगी कहते हैं और दूसरा है कि भौतिक जगत में भोग करते रहना है इसलिए उसको भोगी कहते हैं वो तो जब योगा रूढ़ स्टेज में आ जाता है योगी मुक्त तो हो जाता है जब जाकर के उसका भोग करने का कार्य ही छूट जाता है हमें जब मुक्ति हो जाती है तो तब तक भोग करने का संकल्प तो छोड़ा है फिर भी भोग हो जाता है, तो है की करना पड़ता है करना पड़ता है हो जाता है सब मिक्स तब तक हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसे छूटने का प्रयास करें क्यूँकी संकल्प उसको छोड़ने का और जब मुक्त हो जाते हैं तब कितनी भी भोग की वस्तु में पड़े रहे तब भी भोग नहीं होता है तब भी योगी होता है भगवान की सेवा में उसको बोलते युक्त वैराग्य <laughs> और यदि युक्त वैराग्य गलत समय पर लगा दिया तो भुक्त वैराग्य हो जाता है <laughs> <laughs> वैराग्य भी नहीं थे हाँ वैराग्य भी भोग करते लोग लोग वैराग्यो को भोग करते वो सब टेक्निकल बात है। तो ऐसे आ, हम कहाँ से आए थे चर्चा में संकल्प संकल्प सतर्क जन्म हाँ। वो आत्मा संकल्प करता है तभी सुख दुख सुख दुख प्राप्त होता है तो अः शरीर बदलता रहता है आत्मा नहीं बदलती पॉइंट तो इसलिए पिछले श्लोक में हमने ये देखा अविनाशी ये न कशित कर्तु तुमसी इस अव्यय आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता आत्मा परमात्मा के बाजू में बैठी है तभी उसको उनका नहीं भगवान कहते हैं भविष्याणी चूतानी वेद न क्या है प्रश्न वेदा विनाशन नित्यम व्यय नमज व्यय कथम वेदा हम समतीतानि। वेदा समती मैं सब कुछ जानता हूँ वेदा हम सब कुछ जानता हूँ वर्तमानी चर्जुन जो अतीत में बीत चुका उसको भी जानता हूँ जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी जानता हूँ भविष्याणी भविष्य में जो होने वाला उसको भी जानता हूं मैं जब भूतानी भूतानी मतलब सब जो जीव है वो सबको मैं जानता हूं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जैसे हम हम लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते जो इधर रह रहे हैं सही तो है। लेकिन जो बाहर लोग है जिनको हम जानते नहीं हम उनको नहीं जानते हैं या यहाँ पे भी रहने वाले अभी मैं व्यक्तिगत रूप से चित्रा को नहीं जानता सही? क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ लेकिन बलराम मुझसे ज्यादा जानता है त्रिभागानंदपुर बलराम से भी ज्यादा जानते, जानते हैं और उसकी माँ उसको हम सबसे ज्यादा जानते सही? लेकिन भगवान हरेक जीव को चीटी से लेके हाथी तक हरेक जीव को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनकी भाषा भी पता है सब कुछ पता है और केवल अभी नहीं आगे पीछे वो ये भी छोटी जब से पतन हुआ तो उसके पहले से जान रहे उसको जब वो गोलोक धाम में थी तब से जानने कैसे आई और इसके बाद कौन कौन से शरीर से गई और अभी कौन से शरीर में है और आगे क्या होगा सब भगवान उस एक आत्मा के विषय में पूरा जानता ऐसे हरेक आत्मा के विषय में भगवान जानता क्या है इसको कहते हैं भगवान की चेतना हम अपने इस शरीर में अपने आप को यहाँ तक ही जानते हैं जो चेतना है हमारी चेतना भी हमारे, पेठा हमारे पेठा। शरीर को ही हम थोड़ा जानते हैं थोड़ा। इस इसको कुछ चोट लगी अब इसको बलराम को कील घुस गई उस दिन तो मुझे थोड़ी ना अनुभव हुआ कि अरे इसको दर्द हो रहा है सही नहीं तो कील उसको लगती मेरी उधर आवाज निकलनी चाहिए थी कंप्यूटर पर बैठे बैठे कि मेरी चेतना उसके शरीर में नहीं है मेरी चेतना मेरे शरीर का अंतर्गत ही है लेकिन भगवान का अनुभव हो गया होगा उसको जो उसको। क्यों? क्योंकि भगवान की चेतना हर एक जगह किसी को कुछ भी अनुभव होता है <laughs> तो तो भगवान कौन वो भी जीवों ऐसा बताऊ और जो गाय है उनका पतन नहीं होता था खत्म होना और पतन होना अलग होता नहीं खतम गाय वो, कर... वो प्रश्न वापस वही प्रश्न प्रश्न लेकर के आए क्या, क्या? गोलोकाम से किसी का पतन नहीं होता तो फिर पता हम आए कैसे नहीं हम आए कैसे नहीं उसकी बात नहीं उधर जन्म तो होते रहता होगा ना गाय का ठीक है बढ़ती जाती है आध्यात्मिक जगत हमेशा बढ़ता जाता है जन्म भी नहीं होता है मृत्यु भी नहीं होती है लेकिन जन्म होता है और मृत्यु भी होती है और जन्म भी होता है मृत्यु भी होती है एक्चुअली मृत्यु नहीं होती है कोई 16 साल की उम्र तक ही जन्म होता है उधर वो लीला का भाग अदृश्य और उसको अब गिनती करने जाओगे तो अनंत प्लस एक कितना हुआ अनंत अनंत अनंत प्लस अनंत अनंत बाई टू आधा अनंत पूरा अनंत प्लस आधा अनंत कितना हुआ डेढ़ <laughs> कितना है तो इसलिए वहाँ पे हमारी जो गिनती है वो फेल हो जाती है <laughs> <देड़ने। laughs> तो यहाँ पे भी हमारी गिनती फेल हो जाती है जब भगवान यहाँ पे थे तो भगवान के जो कौन सुरसेन उग्रसैन सुरसन के उसे ड्रिलियन तो अंग रक्षक थे एक हजार गुना एक हजार एक मिलियन हुआ एक हजार गुना एक मिलियन यानी एक के पीछे नौ जीरो वो हुआ एक बिलियन एक बिलियन के पीछे और तीन जीरो लगाएंगे यानी एक के ऊपर बारह जीरो सर। वो हुआ एक ट्रिलियन और उसके ऊपर तीन जीरो लगाएंगे यानी कि एक के ऊपर पंद्रह जीरो वो हुआ एक कोट्रिलियन और ऐसे चार कोड्रिलियन तो पर्सनल अंग रक्षक थे तो, <laughs> तो अभी बताओ वो सब रहते थे द्वारका में द्वारका में तो। द्वारका में इतने लोग को आप रखेंगे तो इतनी जगह भी नहीं बचे मतलब उतनी जगह है ही नहीं तो की वो लोग खड़े भी रह सके समुद्र में भी नहीं मायेंगे इतने तो खड़े भी नहीं रहे नहीं पर समुद्र पूरा घेर देंगे तो भी इतने लोग नहीं मारेंगे हाँ। इसका अर्थ क्या हुआ हमारी बुद्धि नहीं चलती हमारी गिनती भौतिक जगत में भी नहीं चलती है और उधर के रहने वाले एक्स्ट्रा सैनिक सैनिक ये भौतिक होता हो है आध्यात्मिक जगह तो हमारी गिनती बहुत छोटी रहे आज वैज्ञानिक लोग और सब गवर्नमेंट और सब सोच रहे ज्यादा लोग हो जाएंगे तो खाना कहाँ से देंगे सबको सब लोग रहेंगे कहा इसलिए बच्चों को मार दो पच्चों पच्चों को दो में हमारे इस प्रकार से उनकी गिनती में बैठता नहीं है दिमाग में इसलिए फिर ये सब निकालते हैं फिर बच्चों को मार देते होंगे तो फिर, वो बच्चे फिर से जन्म होता होगा ना बच्चे को आने ही नहीं देते गर्भ में ही समाप्त करते हाँ हाथ मत आ गई ना तो तो ये, ना। तो ये तो बात वो सब गिनती करने जाते हैं और दिमाग में नहीं बैठता है तो सोचते है ये तो समस्या हो जाएगी इसलिए फिर तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में तो गिनती कहाँ से चलेगी भौतिक जगत में भी हमारी गिनती नहीं चलती है आपकी कैलकुलेशन पॉपुलेशन वाली आध्यात्मिक जगत में कहा चलेगी उनका तो मत की पुनर्जन्म हुँ? उनका समझ नहीं है, है इससे तो तो मार देते किनका? सरकार का। ना। ऐसे पॉइंट ये है कि आ, क्या बात था मैं? चेतना तो भगवान की चेतना सब जगह पे फैली है। ये अंतर है भगवान की चेतना में और हमारी चेतना में नित्य और नित्या नाम चेतना दोनों हम भी चेतन है भगवान भी चेतन है हम भी नित्या भगवान भी नित्या लेकिन भगवान की चेतना सभी जगह पर जबकि हमारी चेतना हमारे शरीर में भी पूरी नहीं है सही भगवान की चेतना हमारे शरीर के अंतर्गत भी हमको सब कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है सही पेट खराब एक दिन बात ये बात है कि हमारी चेतना हमारे शरीर से तो बाहर जा ही नहीं सकती क्योंकि भगवान की चेतना सब पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और ब्रह्मांड से परे भी इसलिए भगवान सबको जानते हैं भविष्यानी, चाह भूतानी सब व्यक्तियों को जानते हैं लेकिन भगवान क्या कहते हैं बाद में माम तु वेदन अकश लेकिन मुझे कोई नहीं जानता भौतिक जगत में जगत में मुझे कोई नहीं जानता मैं सबको जानता हूँ लेकिन मैं जिसके बाजू में बैठा हूँ वो भी मुझे नहीं जानता हम कितने अज्ञानी हैं <laughs> जो हमारे सबसे बाजू में बैठे हैं सबसे निकट बैठे हैं कौन परमात्मा जो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं भी नहीं, नहीं, कर, है। अपने भी नहीं कर पाते तो उन उन वो है कि नहीं वो भी हमें अनुभव नहीं होता है आप <laughs> इतनी सेवा करते हो और आपके सामने कोई देखे नहीं त्रिभंगारनपुर नहीं देखे मैं भी नहीं देखूं ऐसा कि बलराम है ही नहीं ऐसा <clears throat> लग गई तो बोलना है तब भी जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं ऐसा करूं जैसे है ही नहीं आपको कैसा लगेगा तो कोई गाल गाल <laughs> <नहीं साएगा। laughs> कैसा लगेगा मतलब तो लग कभी आपको ध्यान भी नहीं दे रहे खाया नहीं खाया खाना तो बन गया खाया नहीं खाया कुछ है कि नहीं ऐसा पता ही नहीं हमको नहीं है हमको जोर से बुलाते भी है तो भी देखते नहीं सामने और उससे आगे कोई आकर के उससे आगे आपके पिताजी या माताजी आकर के बोलते हैं कि भाई आपके रूम में बलराम रह रहा है तो कौन रह रहा है कोई बलराम नहीं है धर तो और आप बाजू में बैठा कोई नहीं है बलनाम है ही नहीं इधर कहाँ है मुझे दिखाओ है तो दिखाओ और दिखा रहे हैं नहीं ये नहीं है कोई नहीं है, क्या है कुछ नहीं है। तो क्या करोगे ना भाग भाग लेकिन भाग क्या भागवान, क्या भगवान भगवान हमारे रिदे को आपको जा रहे हैं है हु? उल्टा सेवा कर रहे है फिर <laughs> तो भी, तो भी, तो भी हेल्प कर रहे, है कर रहे। <laughs> तो सोचो की भगवान कितने कृपालु होंगे? इतने एक दिन कृतज्ञ नहीं है कितने जन्मों से हम कृतज्ञ है इतने कृतज्ञ कि वो है वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं या वो है वो भी हमको पता भी नहीं है जो तो भी वो मदद कर रहे हैं और हम यदि भगवान लोग बोलते हैं हम भगवान बनेंगे तो भगवान बनोगे तो ये सब होगा अब एक तो दिन में भाग जाओगे भगवान भगवान का काम काम मान के, <laughs> के बोला ठीक है चलो एक दिन मेरा करो तो एक एक एक सेकंड में ही भाग जाएंगे क्या है ये सब तो भाई भगवान भगवान नहीं नहीं बनना मुझे कभी भाई? क्यों तो नहीं नहीं कोई एक, एक कथा थी ना कथा <laughs> कि होते जारी या कोई है कोई व्यक्ति जा <laughs> जाता भगवान मुझे भी भगवान इच्छा लगन से प्रार्थना करते हैं भगवान वहाँ खड़ा हो जाते तीन चार लोग आते हैं मतलब पहले तो एक व्यक्ति आता है कि मैं ऐसा बड़ा एक बुढ़ी आती है गरीब आती वो बोलती है भगवान खाना नहीं मिला फिर वो चली वो, वो जाती पहले, पहले है पहले गरीब आती है फिर अमीर आता है फिर बाद में वापस गरीब आती है वो तो बोलती है भगवान आपकी मेरे को खाना मिल गया फिर उसको पैसे मिलते है तो भगवान आपने मेरे को पैसे भी दे दिए चली जाती है फिर शिफ वाली आती है तो फिर वो भी चली आती है। वो जाती है फिर ये हाँ वो मेरी वो यात्रा सफल करना फिर फिर वो भी चली आती है।, फिर आता है, मेरा पैसा गिरा हुआ था गया गया तो फिर वो चला करता है तो देखता है अरे वो शिप वाली अभी गई तो उसी के पास होगा तो उसको जेल में डलवा दिया फिर जेल में डलवाने जा रहा था फिर वो उसका तो दिमाग खराब हो जाता है जो खड़ा था वो अरे क्या अत्याचार होता है मेरे मंदिर में फिर वो बोल पड़ता है ना गरीब लेकेशन है घोटाला कर दिया भगवान मंदिर फिर ले गई फिर बाद शाम को भगवान आते कैसा था दिन अच्छा था ना था बोला नहीं वो, तो वो, वो था गड़बड़ था ऐसा ऐसा हुआ भगवान वाला तुमने गलत किया वो जो सिप वाली थी ना वो सिप में चली गई क्योंकि तुमने उस, उसको जेल से छुटवा दिया वो जेल से तीन महीने बाद छूट जाती पर वो सिप ना अब मर जाएगी सिर्फ वो डूबने वाली और बिजनेसमैन का जो पैसा था वो ब्लैक मनी था वो उसके पास होता तो उसका काम आ जाता और उधर वो फंसेगा और वो गरीब की गरीब रहेगी तो इसलिए भगवान की चेतना और मनुष्य की चेतना में अंतर है भगवान सबको जानते हम नहीं जानते जीव और भगवान में अंतर है तो इसलिए अविनाशी की तद विधि यह न स्वरम विधम तो ये जो चेतना है वो हमारी इसी शरीर के लिए इसी शरीर में एक्सटेंडेड है बस इसके अंदर जो दूसरे जीव है ये शरीर में उनको भी कुछ होता है तो हमको फील नहीं होता है कृमि भी होते हैं पेट में तो कृमि जब मरते हैं उधर तो हमको वो मृत्यु का अनुभव नहीं होता है वो हमारे शरीर के अंदर ही है फिर भी क्योंकि हमारी चेतना उधर नहीं अर्थात शरीर के अंदर भी चेतना फैली हुई है तो वो जीवों में नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर है उसमें हमारी चेतना नहीं फैली है <laughs> तो पता भी नहीं। तो है तो है बताया <laughs> तो क्या ठीक है? है आज के लिए इतना रखते हैं समय समाप्त की जाए श्रीमद भगवद गीता रूप की